जमीन, जमीन को टटोलता और, और दूसरे, दूसरे हाथ को फैंसिंग दीवार पर सरकाता जा रहा था मुझे, मुझे फैंसिंग दीवार का अंत ही नजर नहीं, नहीं आ रहा था शायद इस ओर फाटक था ही नहीं, नहीं।, नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कि फाटक के आते ही कोई खतरनाक कुत्ता भौकने लगेगा या फिर कोई चौकीदार गाली देता हुआ दौड़ पड़ेगा मकान शायद किसी पैसे वाले का था तभी तो इतनी लंबी फेंसिंग वॉल ने मकान को घेर रखा था पर चीन की दीवार का भी कहीं अंत होता है मेरा हाथ जैसे ही लोहे के फाटक पर पड़ा तो कोई दहाड़ा कौन है मैं ठिठक गया भारी जूते, जूते चलते, चलते हुए फाटक, फाटक के करीब आए और कुछ दूरी पर, पर थम गए फिर मुझे आदेश हुआ आगे जाओ मैं यूं ही कुछ देर फाटक पर बनी लोहे की नकाशी पर हाथ फेरता खड़ा रहा आवाज फिर थर्राई सुना नहीं बहरा है क्या भाग यहाँ से। मैं हटने ही वाला था कि मुझे सुनाई पड़ा कौन है, है? इस समय आवाज, आवाज किसी महिला की थी भिखारी है चौकीदार ने उत्तर दिया था, था। उसे रोको, रोको इतने दिनों बाद कोई तो इस घर पर आया है इसे खाली हाथ मत जाने दो ये लो। ये पैसे उसे दे देना कुछ रुक कर वह फिर बोल पड़ी तुम उसे रोको पैसे मैं खुद जाकर दे देती हूँ मुझे उस महिला के पैरों की आवाज पास आती सुनाई पड़ी पर वह शायद कुछ दूरी पर आकर ठिठ गई और मुझे देखकर बोली आप तो विनोद हैं, है ना? मुझे देखो और पहचानो बताओ मैं कौन हूँ मैं अचंभित हो उठा आवाज चाहे कितनी भी बदल जाए और समय के गर्त में छिप जाए पर वह स्मृतियों की दीवारों से प्रतिध्वनित होकर जब प्रकट होती है तो उससे वही स्वर लहरियां उत्पन्न होती हैं, जो वर्षों पूर्व आपको गुदगुदाती रही थी मैं पहचान गया और बोल उठा हो न हो तुम विभा हो तुम्हारी आवाज मुझे बता रही है पर तुमने अपनी यहाँ कैसी हालत बना रखी है विनोद आओ, आओ अंदर चले आओ वह कुछ और पास आकर बोली मुझे फाटक का कुंदा टटोलते देखकर वह बोली अरे ये क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये कहकर वह आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आई मैं अपनी लाठी लिए कुछ कदम आगे रख ही पाया था कि चौकीदार चिल्लाया सांप विभाने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमे से बोली लाठी पीछे कर लो आगे सांप सांप है। मुझे की एक फुफकार सुनाई दी। लो, वह चला गया। इस बगीचे में वह यूं ही घूमता रहता है विभा ने कहा और हम आगे बढ़े कुछ कदम चलने पर मेरा हाथ सीढ़ी की रेलिंग पर पड़ा मैं रुक गया रेलिंग पर ब्रेल लिपि में छ लिखा हुआ था विभा ने मुझे बताया कि इसका मतलब है कि आगे पैदान पैदान हैं। मैं जब आखरी पर पहुंचा, तो पाया कि वहां रेलिंग पर ब्रेल लिपि में लिखा था कि बाईं ओर 10 डिग्री पर 12 कदम आगे दरवाजा था मैं उस दरवाजे की तरफ खुद ब खुद चल पड़ा दरवाजे की बाईं तरफ की दीवार पर नक्शा सा बना था जो ब्रेल लिपि में बता रहा था कि अंदर कमरे में कहा कितनी दूरी पर सोफा टेबल आदि रखे थे मैंने विभा से पूछ ही लिया, क्या तुम्हें मालूम था कि जब कभी मैं यहाँ आऊँगा तो मैं अपनी दृष्टि खो चुका हूँ या फिर तुम्हें किसी और अंधे के यहाँ आने का इंतजार था इस प्रश्न से विभा के चेहरे पर क्या रेखाएं उभरी मैं देख न सका था पर उसने उत्तर सहज भाव में ही दिया था ये तुम सोचो और समझो मैं चुपचाप कमरे में दाखिल होकर अंदाज लगाकर सोफे पर बैठ गया मेरे, मेरे पीछे विभा ने कमरे के तो अंदर आते, आते, आते ही प्रश्न किया अच्छा, अच्छा पहले ये बताओ, बताओ कि क्या लोगे गरम या ठंडा मैं एक भिखारी हूँ एक, एक भिखारी के पास यह अधिकार ही नहीं होता कि वह अपनी पसंद को जाहिर कर भीख मांगे मेरे ख्याल से तुम भी ये अच्छी तरह से जानती हो मैंने कहा मैंने महसूस किया कि विभा कमरे से जा चुकी थी और मैं अकेला कमरे में बैठा शून्य में देख रहा था सोफे के बाएं हथे आरोप हाथ अचानक कुछ पढ़ने लगा ब्रेल लिपि मुझे बताने की कोशिश कर रही थी कि कमरे में कौन सी चीज कहां रखी थी मेरी बाई तरफ एक और सोफा था उसके बाईं तरफ समकोण पर दो सीट वाला सोफा था सामने शोकेस था मेरी दाईं और दो फीट की दूरी पर एक तखत पीछा था उस तखत की दाईं तरफ एक मेज व कुर्सी थी मेज पर टेलीफोन था मैं उठकर मेज के पास गया टेलीफोन के पास ब्रेल लिपि में कुछ नाम व टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे यह सब देख मैं बेचैन हो उठा तुरंत लौटकर वापस सोफे पर आ बैठा मैं विवाह के बारे में जानने उत्सुक हो उठा क्या वह भी मेरी तरह अंधी थी और अगर अंधी थी तो अभी तक उसने मुझे यह बताया क्यों नहीं पर वह तो मुझे दूर से पहचान गई थी कहीं उसने भी मुझे मेरी आवाज से तो नहीं पहचान लिया पर फाटक के पास खड़े रहकर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था तो क्या छठी इंद्री का उसने प्रयोग किया था मुझे याद आया कि कहीं पढ़ा था कि औरतों में छठी इंद्री तेज होती है विभा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी हमारा परिचय अपनत्व में बदल चुका था हम, हम, हम, हम एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान गए थे पर मुझे ऐसा कभी भी एहसास नहीं हुआ था कि विभा अपनी छठी इंद्री का इस्तेमाल करने में माहिर थी वह अपने भविष्य के बारे में न तो सोचती थी और न, न ही वर्तमान से हटकर चलती थी और शायद इस कारण ही मेरे साय के इर्द गिर्द मौज मस्ती की तलाश में चहकती दिखती रहती थी क्या सोचने लगे विभाने वापस आकर तख्त पर बैठते ही मुझसे प्रश्न किया और फिर मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर बोल पड़ी अच्छा ये बताओ कि परीक्षा के रिजल्ट के तुरंत बाद अचानक कहाँ गुम हो गए थे मुझे बिना बताए तुम्हारा यूँ चले जाना मुझे कितना आहत कर जाएगा इसकी तुमने कुछ भी परवाह नहीं की कम से कम इतना तो कह गए होते की मैं तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी क्या मैं, क्या मैं इस छोटे एहसास के लायक भी नहीं थी और, और अगर ये सही था, था तब भी क्या, क्या मुझे ये अधिकार था? नहीं था कि मुझे, मुझे प्यार, प्यार के खोखलेपन का आभास तुरंत, तुरंत, तुरंत हो जाए तुम्हारा एक, एक शब्द शब शब काफी होता और मैं इतने लंबे अरसे तक अपने आप में यूं उड़ती न रहती मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वह दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करे और उफ तक न करे इतना कहवा फफक फफक कर रो पड़ी और मैं एक गुनागार की तरह यह सोचने पर मजबूर हो उठा कि मेरे अंधेपन के पीछे शायद इसी तड़पती आत्मा की हाय थी मैं कुछ कहने की कोशिश भी न कर सका ऐसे समय शब्द भी अंधे हो जाते हैं और अपने आप को व्यक्त करने होठो तक पहुंचने की राह पाने के लिए भटक जाते हैं पर विभा को अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था कुछ तो कहो वह जिद पर थी कहूं तुम्हें यकीन नहीं होगा जिस समय मैं रिजल्ट देख रहा था तब भाग्य को मेरा प्रथम स्थान पाना अच्छा नहीं लगा मैं अपनी सफलता के लिए भगवान का स्मरण भी न कर पाया था कि मुझे मेरे पिता के स्वर्गवास की खबर मिली मुझे तुरंत गांव जाना पड़ा और फिर एक गरीब परिवार की मजबूरी ने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर तुरंत वैज्ञानिक का पद ज्वाइन करने निर्देशित किया इस खुशी, इस खुशी के क्षण भी भाग्य, भाग्य खींच उठा माँ गुजर गई और, और मैं, मैं माँ को मां बता भी न सका कि मुझे नौकरी मिल गई थी मैं तब भाग्य, भाग्य से, से लड़ता भी तो कैसे वह फुफकारता नहीं था वह तो सिर्फ डसना चाहता था मैं जिस रिसर्च में लगा था वह अचानक सफलता के चिन्ह लेकर प्रकट हुई मेरे साथी की खुशी देखने लायक थी जब वह अपनी टेस्ट ट्यूब लेकर मेरी, मेरी तरफ आया था उसे बताना था, था कि रासायनिक क्रिया सफल हो गई थी वह टेस्ट ट्यूब लेकर मेरे सामने आया।, आया पर मैं कुछ, पर मैं कुछ देख, देख, पाता। देख पाता उसके पहले ही उसमें एक विस्फोट हुआ मेरा वह साथी मुझे अस्पताल ले गया पर आंखें रोशनी खो चुकी थी मुझे मुआवजा भी मिला कागजों पर मेरे हस्ताक्षर भी लिए गए पर कोई धोखा दे गया मेरा वह साथी या और कोई मैं कुछ न समझ सका बस दया की भीख मांगना ही शेष रह गया था एक भिखारी यही तो करता है ना? उफ चाय ठंडी हो गई विभा ने मेरे व्याकुल मन को व्यवस्थित करने की दृष्टि से बात बदलने की कोशिश की परंतु मैं अतीत की घटनाओं की स्मृति के तेज धार में बहता ही रहा और कहता चला गया चाहे कमरे के तापमान पर आकर और ठंडी नहीं होती मेरा सब कुछ मिट चुका था और इसलिए भाग्य भी मेरा और नाश करने की क्षमता खो चुका था मैं भी नहीं चाहता था कि मैं कुछ हासिल करूं। और भाग्य फिर से मुझे डसने के लिए फन फैलाए। मैंने तुम्हारी याद की कीमती का भी उपयोग करना ठीक नहीं समझा और फिर एक अंधा तुम्हारे किस काम का था मुझे नकारने में तुम्हें पीड़ा होती तुम शब्दों का चक्रव्यूह रचती और हर शब्द की चुभन मुझे लहूलुहान करती मेरे अंधेपन की यह दुर्गति मुझे ना जीने देती और ना ही मरने देती आज मुझे संतोष है कि मैं सिर्फ अंधा हूँ जिसका दर्द सिर्फ मुझे होता है और किसी को नहीं मेरे चुप होते ही विभा ने एक गहरी सांस ली और बोली शायद तुम ठीक कहते हो कि अंधों को किसी से प्यार नहीं मिलता पर इस वाक्य में सरफेणी किसी फुफकार छिपी थी और फिर एक आहत शेरनी की तरह वह धीमी आवाज में गुर्राई मुझे नहीं मालूम था कि आंखों की रोशनी बुझ जाने से सोच भी अंधी हो जाती है मुझे यह भी नहीं मालूम था कि दीये के बुझ जाने से ईश्वर की मूर्ति भी अपना अस्तित्व खो देती है अभी तक मैं तो यह सोचती थी कि सूर्य के अस्त होने से आकाश खाली नहीं होता बल्कि असंख्य तारों से भर जाता है और इन तारों का साथ देने चांदी भी उत्सुक हो आकाश में फैल जाती है फिर स्वयं के वेग को थामते हुए बोली चलो अब कोई इतर बात करे अरे मैं अपनी ही बात करता रहा भूल गया कि इस बीच तुमने भी जिंदगी के बीस बरस गुजारे हैं उसके बारे में क्या मुझे कुछ नहीं बताओगी मुझे बताने को बचा ही क्या है उसने कहा सब कुछ तो तुम स्वयं ही देख रहे हो। अरे हाँ मैंने तो उनसे मिलवाया ही नहीं उठो मेरे साथ आओ। इस समय वे अपने स्टूडियो में व्यस्त होंगे मैं यंत्रवत उठा और विभा मेरा हाथ थामे जिस कक्ष में मुझे ले गई वहाँ पेंट की गंध मुझे बता रही थी कि कक्ष में कोई चित्रकारी कर रहा था देखिए कौन आया है विभा ने कहा कौन एक छोटा सा प्रश्न कक्ष में गूंज उठा विनोद याद आया इसका ही जिक्र मैं किया करती थी विभा ने कहा ओ, विनोद, वाह भाई तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई आओ देखो मैंने क्या बनाया है चित्रकार ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा आओ विनोद मैं बताती हूँ कि ये क्या पेंटिंग बना रहे थे विभा मेरा हाथ पकड़कर बाईं ओर ले गई। वहाँ एक तख्ती पर ब्रेल लिपि की तरह उकेरी तस्वीर थी मैं उनके निर्देश ऐसी यह बनाकर उन्हें देती हूँ पेंटिंग करके विभा ने कहा इसका, इसका मतलब लग, लग, लग। मुझे बीच में ही रोककर रोक कर विभा बोली हाँ, हाँ, हाँ वे भी नेत्रहीन, नेत्रहीन हैं है चांदी में विचरण करते एक विलक्षण चित्रकार अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र कुमार दवि की कहानी एक विलक्षण चित्रकार वाचक स्वर भारतीय परिमल